नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग दो दिग्गज कवि हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित जैन जी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में और साथ ही साथ चंचल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है कवियत्री उनका भी बहुत बहुत, बहुत दिल से स्वागत है और इसी के साथ हमारे साथ दो और जो है हमारे तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के सिंगिंग स्टार जुड़े हुए हैं और इसके साथ एक और छोटी सी बालिका वृंदा हमारे बीच स्वागत डांस प्रस्तुत कर रही है तो आइए उसका स्वागत डांस देखते हैं अभी जी बहुत बहुत स्वागत है दावे दावे Kuchh toh kiya, chhada ke hum, aale lega ke chal sun, kare le, chutke chutke chhaye, aadi aadi baat le, aaj aaj ki hai zubii, choda se deega, saboga choda mere aabi hogai, aapne aaye aadmiyan, itni sehasti, itni se khushi, itna sahthi. Aaj aanchandta abhi dil ko se chal banae aashia, ek isi haath se, ek ek kuchhi, tum sab kuchh raatka abhi dil ko se chal banae aashia. बृिंदा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया थैंक यू सो मच आपके लिए sure. चंद थैंक थैंक थैंक यू यू अंकल यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और हमारे साथ ललित जैन चंचल शर्मा डॉक्टर बरखा विक्रांत राय ये सारे कलाकार जुड़े हुए हैं तो हम लोग इनको अभी सुनेंगे तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा ललित जैन जी का और ललित जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए आप कहा से जुड़े हैं परिवार में कौन कौन है और कविताओं का जो लिखने का जो सिलसिला है वो कब से आपने शुरू किया है? जी जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम मैं ललित जैन मधुर अलवर से आपके बीच हूँ जी जी मैं स्कूली शिक्षा में लेक्चर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मेरे परिवार में मेरी माताजी पिताजी मेरी भारिया और दो बच्चे एक छोटा भाई और उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे अच्छा। हैं। <laughs> और ले लेखन की जो शुरुआत है जी जी। मैं कक्षा 11 से ही जब मैं 11 क्लास में पढ़ता था तब मैं ने लिखना शुरू कर दिया था वो पता नहीं क्या लिखता था मैं वो लेकिन लिखना शुरू कर दिया था और उसके बाद में लिखता चला गया और बीच में एक समय ऐसे भी आया जब मैंने करियर को ज्यादा वरीयता दी और मेरा ऐसा था कि एक जॉब लग जाए तो मैंने अच्छा उस अच्छा। बीच में लिखना बिल्कुल छोड़ भी दिया था और फिर पुनः गत एक वर्ष से फिर से दोबारा लिखना शुरू किया क्या बात? और है? आज आपके प्रस्तुत। सम्मत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और लिखना कैसे शुरू हुआ और बीच में आपने थोड़ा सा गैप लिया अपने करियर को फ्रेम करने के लिए और बाद में वापस आपने अपनी कदम को फिर से थामा बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम में आने के लिए चंचल शर्मा जी से हम लोग बात करेंगे चंचल शर्मा जी आप अपने बारे में बताइए परिवार में कौन कौन है और इस वक्त आप कहां से जुड़े हैं स्वागत जी नमस्कार सभी दर्शकों को आपको और सारे जो साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार है और मैं जयपुर से हूँ और हुँ। शादी मेरी अलीगढ़ यूपी हुई है और मेरे घर में माता जी पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था भाई है भाभी है दीदी है दयाजी है और ससुराल में भी जेठ जिठानी हैं उनके तीन बच्चे हैं एक ननद है उनकी शादी हो चुकी है और सात ससुर हैं तो और लिखने का तो ऐसा है कि मैं कॉलेज के वक्त से लिख रही हूँ और काफी समय पहले तो मैं मंच पर भी प्रस्तुतियां दिया करती थी फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मंच से दूरी बनानी पड़ी कुछ मेरी पढ़ाई भी थी और जॉब भी थी जॉब और पढ़ाई के साथ साथ व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था तो इस वजह से फिर मैंने मंच से थोड़ी सी दूरी बनाई लेकिन अब प्रयासरत हूँ काफी सारे जो पुराने जानकार है गुरुजन है जी जी हौसला अफजाई के बाद अब मैं पुनः पाठ कर रही हूँ चलिए चंचल जी बहुत शुक्रिया आपका स्वागत और बहुत अच्छी बात आपने बताया कॉलेज से ही आप इन चीजों को करती रही और मंचो पर अच्छी तरह से आप प्रजेंटेशन देते हैं और खुशी होती है जब महिलाएं मंच पर आकर कविता पाठ करती है तो एक अलग जो है भारत का गौरव बनता है जहाँ पर वसदेव कुटुम्बकम की भावनाएं जागृत हो जाती हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है और मैं कार्यक्रम के इस पड़ाव में आप दोनों के स्वागत के लिए जैसे बृंदा ने बहुत सुंदर डांस हम सभी को प्रस्तुत किया वैसे ही मैं चाहूंगा कि विक्रांत राय एक छोटा सा पीस जो है गाने का आप जरूर सुनाइए स्वागत में ललित जैन और चंचल शर्मा जी आइए आप लोगों के बीच एक ओल्ड सॉन्ग सलामी जान आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत स्वागत वालों से ये मत पूछो कि उनकी रात कालम तन्हा कैसे गुजरता है जुदा हो हम सफर जिसका वो मिलने की फरियाद करता है ना बारे? हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है तो क्या कहना है सलामे ईश्क मेरी जहा जरा कबूल कर लो हमसे प्यार करने की चरासी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन बे है हम सफर के लिए मेरा दिल है हम सफर के लिए सलाम इ मैं सुनाऊं तुम्हें बात इक रात की हो मैं सुनाऊं तुम्हें बात सुनाऊ की जब भी अपनी पूरी जवानी पे था दिल में तूफान था एक अरमान था दिल का तूफान अपनी रवानी पे था एक बादल एक बादल उधर से चला झूम के एक बादल उधर से चला झूम के देखते देखते चाँद पर छा गया चाँद भी खो गया उसकी याद में ये क्या हो गया जोश ही जोश में मेरा दिल धर मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए सलामे ईश्क मेरी जान जरा कर लो तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए थैंक यू विक्रांत जी क्षमा बांध दिया आपने स्वागत में बड़ा अच्छी तरह से चंचल शर्मा एंड ललित जैन का स्वागत किया आपने गीत के माध्यम से और बृंदा बहुत सुंदर डांस करके हम सभी को जो है एक नया उमंग पैदा किया है थैंक यू बृंदा एंड चलिए आगे बढ़ते हैं ललित जैन जी का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है शायद हम लोग चंचल शर्मा जी से ही फिर शुरू करते हैं चंचल शर्मा मैं चाहूंगा कि एक सुंदर कविता जो है आप अपनी रचना शुरू कीजिए अब स्वागत परंपरा जो है भारत देश की जो परंपरा है वो पूरा हो गया है अब आप, आप अपनी जो है आवाज के माध्यम से अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबके साथ जुड़िए स्वागत जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत और जैसा कि काव्य मंच का एक विधान है एक रीत है कि हम सबसे पहले मां शारदे को नमन करते हैं तो मैं एक मुक्तक सुनाती हूँ उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ स्वागत, स्वागत, वाणी की देवी करो मुकृत ऐसे वाणी की देवी करो मुकृत ऐसे छ कलम वृक्ष हो भाव पुष्प हो शब्द बने मकरन मेरे गीतों में रहे सर सरसे आनंद तेरे चरणों में समर्पित मेरा हर एक बन वाणी की देवी करो मुखरते ऐसे तैसे और वीणा पाणी को नमन करने के साथ ही मैं एक कविता सृष्टि की सारी माताओं को समर्पित करती हूँ क्योंकि कहते हैं कि माँ जैसी रचनाकार अब तक ना हमने देखी है खुद पाती है दर्द प्रसव का नाम पिता का देती है तो सभी माताओं को नमन करते हुए मेरी एक कविता आंसू भरे गालो पर प्यारे वाली चुम्मी माँ बोलो या ना बोलो उससे सब जाने जाती है आंसू भरे गालों पर प्यारे वाली चुम्मी माँ बोलो या ना बोलो उसे सब जाने जाती है दुख के समंदर में बनी पदवार जैसी दुख के समंदर में बनी पतवार जैसे आचल को खुद के वो नाव बनाती है आए कोई संकट जो आए कोई संकट जो पे तो कोमल मिनार कोई ढाल बन जाती है भरे पर प्यारे वाली चुम्मी माँ बोलो या न बोलो उसे सब जान जाती है काट देती विपदा को अपने आशीषों से ही देती विपदा को अपने आशिशों से ही जैसे तेज़ जाती है मारे ले वो चाहे ही। हम सब जानते हैं कि हमारी माँ हमें कितना भी सुनाए कितना भी डाटे लेकिन वो किसी और को कुछ नहीं कहने देती तो अगली पंक्तियाँ वही भाव लेकर आई हैं कि मारे लेना मारे ले वो चाहे पर मारे लेना देती वो दुनिया के आगे वो दीवार जाती है अपने सपन भूल जाती पल भर में ही अपने सपन भूले जाती पल भर में एक बार औरत जो माता बने जाती है खाती खाती मुस्काती मुस्काती दूध में के लाल गीले सो जाती है लाते खाती मुस्काती दूध लाती माए सूखी में सु के लाल गीले में सो जाती है जागी जागी दिखी चारो पहही माए मुझे जाकी जाकी दिखे चारों ही माई मुझे कब कब समझ आती है और अंतिम जागी जागी दिखी चारो पह के में भी, सी जो वक्त के पेड़ों में भी बच्चों की उपेक्षा से पूरी टूटे जाती है बच्चों की उपेक्षा से पूरी टूटे जाती है आंसू भरे गालो पर प्यारे वाली चुम्बी माँ बोलो या न बोलो उसे सब जाने जाती है बहुत बढ़िया संजीव शर्मा जी बहुत सुंदर कविता आपने पाठ किया और कामना ने राजा जी ने वाह के भेजा है शायद वो आपको ज्यादा <laughs> सम्मान देती हैं प्यार करती हैं बहुत प्यार से उन्होंने लिखा है तीन चार बार मैसेज किया है और शिम्बू जी ने भी याद किया है और बहुत खूब करके लिख के भेजा है इसके साथ में मेहुल वर्मा जी ने भी वाहवा लिख के भेजा है और काफी हमारे दोस्त इंडियन आर्मी आर्मी मैन हेलो करके लिख के भेजा है और इसके साथ सूर्यवंशी शर्मा नाइस पोयम <laughs> तो उन्होंने है और इसके साथ मेहुल जी ने भी वेरी गुड भेजा है और मनोहर जी हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं और बड़े प्यार से मैसेज कमेंट करते हैं जो भी चीजें उनको अच्छी लगती हैं बड़े प्यार से मैसेज लिखते हैं बहुत सुंदर विक्रांत भाई के लिए लिखा है और हो सके तो गजल दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है चलिए कोशिश करते हैं हम लोग किशोर नवगीत भी लिखते हैं रेडियो मधुबन के सुंदर प्रदर्शन का उपस्थिति कलाकारों का कलाकारों की ओर से हार्दिक शुभकामना चलिए किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ हमारे पांडुरंग जी जो विदेश में बैठकर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उन्होंने भी नमस्कार लिख के भेजा है पांडुरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप हमेशा विदेश दुबई में बैठकर हमारे प्रोग्राम देखते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं चंचल शर्मा जी से हम लोग बातें कर रहे हैं उनकी कविताओं को सुन रहे हैं ललित जी जो है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है उनका तो जैसे ही वो आ जाते हैं कोई नहीं हम लोग उनका इंतजार करेंगे ललित जी का क्योंकि वहां पर थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है मेरी बातचीत हो रही थी उनसे उन्होंने तो कहा था थोड़ा सा कुछ आंदोलन चल रहा है इस वजह से नेटवर्क स्लो करके रखा है तो मैं जैसे ही प्रेजेंट हो जाता हूँ मुझे पार्ट करने के लिए बोल दीजिएगा मैं बोला जरूर आप आ जाइये आपका स्वागत है जैसे आप दिख जाते हैं तो आप सीधे कविता पाठ कीजिए <laughs> जी ललित जी स्वागत है सुनाइए आप डायरेक्टली सुनाइए क्यूँकी नेटवर्क जब तक चले आपका हाँ जी, हाँ, जी ने, नेटवर्क आ रहा है हाँ, आ, लेकिन मैं सीधा कविता हूँ सबसे पहले भगवान राम के चरणों में एक छंद अर्पित करूँगा उसके बाद मैं मेरे उसमें आऊंगा जी जी, जी सुनिएगा राम नाम है महान सकल गुणों की खान राम राम बोलने से बाधा कट जाएगी राम नाम है महान सकल गुणों की खान राम राम बोलने से बाधा कट जाएगी काम hmm. क्रोध मधु त्याग भूल कर द्वेष राग राम गुण गान करे नहीं जाएगी। काम क्रोध मधु त्याग भूल कर द्वेष राग राम गुण गान करे नहीं आतर जाएगी hmm. सुत दार अपितुमात कोई ना निभाए साथ सुत दार अपितुमात कोई ना निभाए साथ दौलत कमाई है जो यहीं रह जाएगी सारे बंधनों को तोड़ राम जी से नाता जोड़ सारे बंधनों को तोड़ राम जी से नाता जोड़ आखिर में राम जी की भक्ति काम आएगी आखिर में राम जी की भक्ति काम आएगी आखिर में राम जी की भक्ति काम आएगी बहुत बढ़िया <laughs> जी जी जी भगवान राम के चरणों में छंद समर्पित किया हाँ जी हाँ जी ललित जी आप और सुनाइए एक दो कविता आपकी पसंदीदा सुनाइए क्योंकि आपका नेटवर्क का इश्यू है ना इसलिए मैं चाह रहा था कि आप दो तीन कविता पढ़ी दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं ललित जी फिर गायब हो गए हैं मिस्टर इंडिया की तरह वो आते जाएंगे हम लोग फिर सुनते जाएंगे तब तक हम लोग बातें करते हैं चंचल शर्मा जी से <laughs> हाँ, चलो एक का नेटवर्क तो अच्छा है नहीं तो फिर मेरा प्रोग्राम का बड़ा गड़बड़ तो आइए चंचल जी मैं चाहूंगा कि तो कविताएं लिखते हैं हम लोग अलग अलग विधाओं में लिखते हैं कभी नारी पर लिखते हैं कभी किसी प्रसंग को लेकर लिखते हैं तो ज्यादातर आपने किस विधा में अपनी कविताएं लिखना पसंद करती हैं और कौन सी ज्यादा लिखी है थोड़ा सा आपने लिखनी और कविताओं के बारे में बताइए ऐसा है रमेश जी कि मेरा जो लेखन है ज्यादातर तो जैसे मैंने श्रृंगार में ही लिखा है और मैं जिंदगी के जो अनुभव होते हैं कोई भी घटना हुई तो मैं उससे जुड़कर जो बेसाखता है अपने मन से बस वही लिखती हूँ कि जैसे मैं कहूँ दिनचर्या में जो घटनाएं घटती है उन्ही से प्रेरित होकर कहीं से कविता शारदी की कृपा है की वो बन चाँछा जाती है तो जैसे की अभी कि आ, मैं कहूंगी कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैं घर में काम कर रही थी और मेरे हाथ से कप छूट कर गिरा और टूट गया तो मुझे मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में जब हम काम करते हैं तो बर्तन छूट जाते हैं तो मुझे बड़ी हंसी भी आई और एकदम से कविता बन गई कि मेरे हाथों से अक्सर बर्तन छूट जाते हैं घर वो कांच के तो टूट जाते हैं तो वो पूरी एक कविता बनती चली गई और जिंदगी से जुड़ी हुई जो है घटनाएं मुझे प्रेरित करती हैं और मैं इस तरह लिखती हूँ आपके लिए यही कहना चाहूंगी चलाती हैं और भाव ढूंढती हैं लेकिन लिखने वाला कोई और है ना बिल्कुल <laughs> बिल्कुल बिल्कुल वो तो अपने आप ही जो भी घटनाएं घटना बिल्कुल आम जिंदगी की छोटी सी बात है की बर्तन छूटेंगे तो टूटेंगे ही मैं आपको ये कविता सुनाती हूँ मेरे हाथों से बर्तन अक्सर छूट जाते हैं मेरे हाथों mm. से बर्तन अक्सर छूट जाते हैं गर्भ कांच के तो बेशक टूट जाते हैं मगर मगर मगर मगर तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है जैसे दादी के हाथ का मर्तबान रखा है मेरी mm. मोहब्बत की हद का अंदाजा भी तू लगाएगा मेरी मोहब्बत की हल्का अंदाजा भी तू लगाएगा जिसने इश्क में भी सारा हिसाब रखा है चल जा जा कर ले ये भी शौक़ पूरा मगर मगर मगर मगर, मगर। नफा नुकसान हाँ। जिसका भी हो बता देना फिर ना कहना दरम्या का हिसाब रखा है फिर ना कहना दरम्या का हिसाब रखा है तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है जैसे दादी के हाथ का मर्दबान रखा है उसने जी भर के रुलाया सताया आजमाया उसने जी भर के रुलाया सताया आजमाया फिर मुकर भी गया मुझे ताजुब ना हुआ उसने जी भर के रुलाया सताया आजमाया फिर मुकर भी गया मुझे ना हुआ वो आया भी खुद फिर गया भी फिर लौट आया मगर, मगर मगर मगर मगर खुले दरवाज़े दिल पर अब एक पर्दा सटाक रखा है तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है जैसे दादी के हाथ का मर्तबान रखा है और अंतिम बंद इस कविता का कि उसके गुनाहों का उसके गुनाहों का फिर यू इंसाफ कर दिया कह दिया, दिया जा जहा जाना है तुझे माफ कर दिया उसके गुनाहों का कुछ यू इंसाफ कर दिया कह दिया, दिया जा जहाँ जाना, जा जाना है तुझे माफ कर दिया मगर दिया, जा दिया, वगर, मगर मगर अब मगर अब सूझ बूझ से आस्तीनो को झाड़ रखा है तेरी यादों को इस तरह संभाल रखा है जैसे दादी के हाथ का मर्दबान रखा है जैसे दादी के हाथ का मर्दबान रखा है क्या बात क्या बहुत गुम चंचल जी बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई है और इसके लिए हमारे सूर्यवंशी वंशी भी आपको याद किया है सो ब्यूटीफुलजा है किशोर जी ने भी बहुत बहुत अच्छा लिखा भेजा है स्वागत है चंचल जी लिख के भेजा है चलिए कहते हैं कि कि जरूरी तो नहीं शायरी वही करे जो इश्क में हो <laughs> जरूरी <laughs> तो नहीं कि शायरी वही करे जो जिंदगी के इश्क में हो लेकिन जिंदगी में कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है तो उस से भी कोई शायर बन सकता है आइए आगे बढ़ते हैं जी जी और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बरखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर बरखा एक सुंदर संगीत इस बीच आप सुनाइए स्वागत है कमाल जी की लिखी हुई जी जी कि आज हमारे साथ दो बड़े लेखक साथ में हैं तो एक अच्छी सी गजल सुनाती हुई लिखी कभी कहा किसी से तेरे को न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को कभी कहा न किसी से तेरे फ़साने को न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को कभी कहा न किसी दुआ बाहार की मांगी तो कितने फूल खिले दुआ बाहार की मांगी तो कितने फूल खिले कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को कभी कहा न किसी से कमल जरा भी नहीं तुझको हो फिर वाई कमर जरा भी नहीं तुझको हो फिर वाई चले हो चांद ने शब में उन्हें बुला हो न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को जमान कहा न किसी से तेरे फसाने को न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को कभी किसी से से से थैंक थैंक थैंक यू यू यू बरक़ा बहुत-बहुत शुक्रिया सुंदर सुनाने के लिए अब आइए फिर से मैं ललित जी से जोड़ना चाहूंगा ललित जी स्वागत है आपका फिर से एक बार और मैं चाहूंगा कि आप अपना एक कविता पाठ कीजिए <laughs> हाँ जी मैं एक मुख के द्वारा अपना परिचय देता हूँ स्व के सारे सितारे ज्वलित हो गए स्वप्न mm. देखे वो सारे फलित हो गए स्वप्न देखे जो सारे फलित हो गए mm. हाथ तुमने जो बढ़ कर के थामा प्रिय हाथ तुमने जो बढ़ कर के थामा प्रिय सज गए सुर हमारे ललित हो गए सज गए सुर हमारे ललित हो गए सज गए सुर हमारे ललित हो गए और अब मैं ये गीत श्रंगार का एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सुनिएगा मैं हूँ झरना मैं हूँ झरना कल कल के बार? बहता हुआ मैं हूँ झरना कल कल के बहता हुआ रूप सरिता की धारा में मिल जाऊंगा प्रीत की एक सुहानी बदरिया हो तुम प्रीत की एक सुहानी बदरिया हो तुम बन के जल बिंदु तुम में समा जाऊंगा मैं हूं झरना कल कल के बहता हुआ इसका पावन प्यार तो एक पावन सहसास है प्यार तो एक पावन सहसास है दिल के मंदिर में ईश्वर का भास है प्यार तो एक पावन सहसास है दिल के मंदिर में ईश्वर का भास है प्यार पाकर निभाना सरल भी नहीं प्यार पाकर निभाना सरल भी नहीं प्यार में ग्रंथ बनकर के छप जाऊंगा मैं क्या झरना कल कल के बहता हुआ रूप सरिता की धारा में मिल जाऊंगा मैं हूं झरना कल कल के बहता हुआ और सुनिएगा जी स्वर तुम भटक तिल है मैं किनारा तेरा तुम भटक तील है मैं किनारा तेरा तुम सुकोमल छवि मैं हूं खुरदरा तुम hmm. भटकती लहे, मैं किनारा तेरा तुम सुकोमल छवि मैं हूं खुरदरा रूप की चांदनी में वो खिलता कमल रूप की चांदनी में वो खिलता कंवल छाव में उसकी मैं भी निखर जाऊंगा मैं झरना कल कल के बहता हुआ रूप सरिता की धारा में मिल जाऊंगा मैं झरना कल कल के बहता हुआ और इसका अंतिम बंद स्वागत क्या स्थितियां होती हैं अब तुम्हें चाहकर कुछ भी बाकी नहीं mm. अब तुम्हें चाहकर कुछ भी बाकी नहीं मेरे जीवन में कुछ भी उदासी नहीं अब तुम्हें चाहकर कुछ भी बाकी नहीं मेरे जीवन में कुछ भी उदासी नहीं माना दीपक की एक प्यारी बाती हो तुम माना दीपक की एक प्यारी बाती हो तुम बनके सूरज अंधेरा मिटा जाऊंगा मैं हु झरना कल कल के बहता हुआ रूप सरिता की धारा में मिल जाऊंगा प्रीत की एक सुहानी बदरिया हो तुम बन के जल बिंदु तुम मैं समा जाऊंगा मैं हूं झरना कल, कल कल के बहता हुआ बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जी मजा आ गया हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है सभी ने बहुत खूब बहुत अच्छा बहुत सुंदर आवाज किशोर जी ने मनोहर जी ने आप सभी को याद किया है और बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें मजा आ रहा है इसके साथ रवि रजोरिया ने भी याद किया है और संगीता जी ने भी वाह लली जी वाह लिख के भेजा है तो आगे बढ़ते हैं और करण जी ने भी याद किया है वैसे काफी लंबा लिस्ट है तो सबका नाम लेना लिए संभव नहीं है हम लोग चलिए समय न गवाते चंचल जी से जोड़ना चाहूंगा पहले तो मैं बरखा जी और हमारी छोटी सी गुड़िया प्यारी सी बहुत अच्छा उन्होंने डांस किया बहुत अच्छी उन्होंने गजल सुनाई उनको कहना चाहूंगी और हर महिला के लिए कहना चाहूंगी की फलक की चांद की बिंदिया सजाए मा और झूमर में सितारे हूँ ऐसी चाहते है पलक के चांद की बिंदिया सजाए माथे पर और झूमर में सितारे हूँ ऐसी चाहते है जहा भी देखते हैं हम हसीने आई ना हमें जुल्फों से खेलने की बुरी आदत है पलट की चांद की बिंदिया सजाएं माथे पर सदो बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी सी महिलाएं और प्यारी सी गुड़िया हमारे साथी उनको समर्पित और हर लड़की को समर्पित है और एक जी एक गीत सुनाती हूँ प्रेम की बात की थी हमने कि प्रेम कैसा होता है प्रेम के अपने अपने रूप अपने अपने एहसास हैं किसी के लिए प्रेम सुखद है किसी के लिए दुख है किसी के लिए इंतजार है तो सभी भाव अपने बंध में लेकर आने अपनी गीत में लेकर आने का प्रयास किया है कि इन अंधेरे रास्तों पे चलना कठिन काम है इन अंधेरे रात तो पे चलना कठिन काम है चांदनी की चाह नहीं साथ मेरे चांद है इन अधेरे रास्तों पे चलना कठिन काम है चांदनी की चाह नहीं साथ मेरे चांद है और प्रेम तो सच्चा प्रेम है वो आपको उठाता है आपको आगे बढ़ाता है आपको हौसला देता है तो उसी को समर्पित कि उसने मुझे में ही रखा किया विश्ववास भी उसने मुझे में ही रखा किया विश्ववास भी साहस भी संबल भी और दिया साथ भी उसने मुझे मैं ही रखा किया विश्वास भी साहस भी संबल भी और दिया साथ भी mm. तेरे पास है ही नहीं तेरे पास है ही नहीं वो खुला आकाश है जिसमें दो पंछियों की साझी परवाज है इन धेरे रास्ते चलना कठिन काम है की चाह नहीं साथ मेरे चांद है और प्रेम में बोलना जरूरी नहीं है प्रेम बस आंखों से ही बात कर लेता है कि नैनों का नैनों से नैनों का गुप चुप संवाद सुन नैनों से नैनों का गुप चुप संवाद सुन डोरिया साथ मेरे आज बुन मेरे देख सारे सपन मेरे देख सारे सपन तेरे साथ ही साकार है तुझसे ही जीवन धन राग है अनुराग है इन अंधेरे रास्तों पे चलना कठिन काम है चांदनी की चाह नहीं साथ मेरे चांद है और जब प्रेम में इंतजार आता है तो इंसान प्रेम और प्रेमी को याद रखता है बाकी सब कुछ भूल जाता है और अगर महिलाओं की बात हो तो वो श्रृंगार तक भूल जाती है कि कजरे की रेख भूली तेरे इंतजार में कजरे की रेख भूली तेरे इंतजार में मोगे सरी की महकी मैं तो तेरे प्यार में तू ही मेहंदी लाली बिंदिया Hmm. तू ही मेहंदी लाली बिंदिया मेरा श्रंगार है तुझसे मेरी तीजी गौर सारे है।, इन रास्तों पे चलना है चांद नी की चाह नहीं साथ मेरी चांद है और मौसम का भी बड़ा प्रभाव होता है प्रेम पर मौसम के साथ साथ प्रेम और प्रगाढ़ होता है कि चेठ की तपी धरा पे आषाढ़ी बूंद सी जेठ की तपी धरा पे आषाढ़ी बूंद सी सावन भादों में बहती अश्विन की धूप सी जेठ की तपी धरा पे आषाढ़ी बूंद सी सावन भादों में भीगी अश्विन की धूप सी का शीत में काती की शीत में तेरा प्रेम ही अलाव है तो जिस संग मुझे हर रुत फागुनी फुहार है, है। चांदनी की चाह नहीं साथ में चांद है और अंतिम बंद उन जोड़ों को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन के 35 40 50 साल गुजार दिए एक दूसरे के साथ की अरुणो देहो के सांझ तेरे ही साथ में अरुणों दो की सांझ तेरे ही साथ में जीवन की हर परख में हाथ मेरे हाथ में अरणों दो के सांझ तेरे ही साथ में जीवन की हर परख में हाथ मेरे हाथ में तेरा साथ जो मिले तो <laughs> तेरा साथ जो मिले तो जीत लू संसार ये बदले में जीत के फिर तुम ही उपहार हो इन अंधेरे तो पे चलना कठिन काम है चांदनी की चाह नहीं साथ मेरे चांद है चांदनी की चाह नहीं साथ मेरे चांद है बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई और आपके लिए विशेष मैसेज भी आ गए जया शर्मा लिखते हैं वेरी गुड और इसके साथ करण जी लिखते हैं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया <laughs> और इसके साथ किशोर जी ने भी याद किया है बहुत सुंदर और शिम्बू शर्मा भी याद कर रहे हैं वहा मजा आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं ललित जी को जोड़ना चाहूंगा एक और कविता ललित जी आप सुनाइए स्वागत एक सुंदर रचना छोटी जी मैं एक गजल सुनाता हूँ आपको जी जी तुम्हारी चाहत, mm. mm. तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आँखों में पल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आखों में पल रहे हैं मैं की धारों में mm. पहना जाऊ मैन की धारों में बहना जाऊ के आंसू निकल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आँखों में पल रहे हैं और देखिएगा तुम्हारी उल्फत की ये तपिस है तुम्हारी उल्फत कि ये तपिस है या चांद भी तुमसे जल रहा है तुम्हारी उल्फत कि ये तपिस है या चांद भी तुमसे जल रहा है मैं अपने जज्बात कैसे थामू मैं अपने जजबात कैसे थामू समा के जैसे पिघल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आँखों में पल रहे हैं और देखिएगा तुम्हारे रुखसार पे जो तिल है तुम्हारे रुखसार पे जो तिल है या दाग है ये तुम्हारे दिल का तुम्हारे रुखसार पे जो तिल है या दाग है ये तुम्हारे दिल का तुम्हारे होठों की सुर्खियों पे तुम्हारे होठों सुर्खियों पे हमारे लब भी मचल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आखों में पल रहे हैं और अगला ना मेरा गीतों से राबता है ना मेरा गीतों से राबता है नहीं समझ है मुझे गजल की न मेरा गीतों से राबता है नहीं समझ है मुझे गजल की ये मेरे दिल के एहसास ही है ये मेरे दिल के एहसास ही है जो घुल के शब्दों में ढल रहे है तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आंखों में पल रहे है। और इस हैं और इसका अंतिम शेर तुम्हारे गेसुओं की घटाएं तुम्हारे गेसुओं की घटाएं घूम घुमड़ कर बरस रही है तुम्हारे सुओं की घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरस रही है इन्हीं की में महा नहाकर इन्हीं की बूंदा में यूं नहाकर कदम हमारे फिसल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आखों में फल रहे हैं तुम्हारी चाहत के रंगी सपने हमारी आँखों में फल रहे हैं वाह क्या बात है बहुत मजा आ गया <laughs> आइए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हमारे राजेश गुजराल जी ने लिखा है बिल्कुल हम आपकी आवाज़ के दीवाने बन गए <laughs> मुक्र करके लिखे भेजा है मनोहर जी ने और इसके साथ में शंभू शर्मा जी ने आपकी आवाज़ का दीवाना हो गया साहब <laughs> और इसके साथ किशोर नवगीत लिखते हैं बहुत सुंदर अद्भुत आइए मैसेज जो है बहुत सारे हैं बहुत लोगों ने प्यार किया है आपको आपकी आवाज को तब्जो दिया है और करण जी ने भी लिखा है बहुत सुरीली आवाज है बहुत ही खूबसूरत है तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस बीच फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा वक्त थोड़ा सा है हमारे पास लेकिन फिर भी एक छोटी सी रचना चंचल जी आप भी सुनाई उसके बाद विक्रांत जी को एक गजल सुना देते हैं जी जी बिल्कुल तेरे होठो की तरन बिखर जाऊ में तेरे खोटों पे तरन नुम बिखर जाऊं मैं तेरी आंखों में देखू और निखर जाऊं मैं तेरे खोटों पे तरन से बिखर जाऊं मैं तेरी आंखों में देखू और निखर जाऊं मैं करके परहेज दुनिया से आए हैं तेरे पास करके परहेज दुनिया से आए हैं तेरे पास अब तू ही बता तुझसे किधर जाऊं मैं तेरी आंखों में देखू और निखर जाऊं मैं उम्मीद के महल की चौखट का इंतजार उम्मीद के महल की चौखट का इंतजार जी करता है इस दर पे ही मर जाऊं मैं तेरी आंखों में देखू और निखर जाऊं मैं ऐ खुदा जन्नतों की अब तमन्ना नहीं रही नहीं। ऐ खुदा जन्नतों की तमन्ना नहीं अब तेरे आंगन में बन के फूल बिखर जाऊं मैं तेरी क्या आँखों में देखूं और निखर जाऊं मैं और अंतिम बंद इस का कि कहा शहर है शहर है बस शब के अंधेरे हर्षू कहा शहर है बस शब के अंधेरे हर्सू दीप हाँ, की लो में जलूं रोशनी बन जाऊं मैं तेरी आँखों में देखूं और निखर जाऊं मैं तेरे होठों के ते तरन नुमसी बिखर जाऊं मैं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही मैं चाहूंगा की विक्रांत राजी एक बहुत ही खूबसूरत गजल हमारे दोनों कलाकारों के लिए खास जैन और चंचल शर्मा जिन्होंने बहुत सुंदर कविता हमें सुनाई मोटिवेशनल उनके लिए गजल हो जाए <laughs> जी जी जी आइए तो मैं हम तेरे शहर में आए हैं गुलाम अली जी का आप लोगों के बीच स्वागत मेरी मंदिर मेरी मंदिर है कहा? मेरा ठिकाना है कहा सुबह तक तुझे से बिछल कर मुझे जाना है कहा सोचने के लिए इक रात का मौका दे दे सोचने के लिए इक रात का मौका दे दे बाल बाल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हाँ अपनी आख में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, हाँ अपनी आख में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने अपनी पलकों पे सजा रखे हैं। आसू मैंने मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे मेरी आंखों को भी बरसात का मौका दे दे हम तेरे से है रिमिया है मुसाफिर की तरह हम तेरी शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह थैंक यू शुक्रिया विक्रांत भाई बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा ग़ज़ल आपने सुनाया हमारे चंचल शर्मा जैन के लिए। हमेशा लोग उनको सुनते हैं और उन्हें सुनने का मौका सिर्फ रेडियो दे रहा है <laughs> कई बार जो है चीजें हम लोग कवियों को सुनते हैं और उनको भी कुछ चीजें हमें जो है उनके स्वागत में भी रखनी चाहिए तो ललित जैन मैं जाते जाते कहूंगा की छोटी सी मैसेज एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें बिल्कुल मैं देखो समय है ये बड़ा इस समय काफी जटिल समय चल रहा है लेकिन उसमें भी हमें किस प्रकार से जीवन जीना है मैं सिर्फ चार लाइनों में बता देता हूँ ये अंधेरी रात भी ढल जाएगी ये अंधेरी रात भी ढल जाएगी ये अंधेरी रात भी ढल जाएगी भोर की उजली किरण मुस्काएगी भोर की, की गए, गए। उजली किरण मुस्काएगी सूरज जब बिखराएगा निज रश्मिया सूर्य जब बिखराएगा निज रश्मिया सूर्य जब बिखराएगा निज रस्मिया, पीर सारी बर्फसी गल जाएगी पीर सारी गल जाएगी कहने का तात्पर्य यह है कि ये समय है बुरा समय है अच्छा जो भी है बुरा समय ये सब एक समय आकर के हमें यदि हौसला है तो सारा ये हो जाएगा और एक एक तो नई जीवन के जीवन की शुरुआत नॉर्मल पे आ जाएंगे बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर मैसेज चंचल जी आप भी छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें <laughs> जी बिल्कुल मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी उन विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी जो सीख रहे आप और मैं हम सब ऐसे जो जीवन है उसके विद्यार्थी है म्र है मुझे सीखना मेरा सीखना कभी खत्म ना हो और मुझको तो बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म ना हो ता उम्र है मुझे सीखना मेरा सीखना कभी खत्म ना हो मुझे बनना नहीं सागर ठहरा ठहराओ मौत की निशानी है मुझको बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म ना हो ताम्र है मुझे सीखना मेरा सीखना कभी खत्म ना हो और मुझको तो सब है आ गया ऐसा मुझे भरम ना हो वाह <laughs> वाह क्या बात है क्या बात चलिए अब अंतिम पे हम लोग हैं कार्यक्रम के और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और का, एक छोटा साजे ताकि हम लोग पूरा करे कार्यक्रम <laughs> जिंदगी प्यारे का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा ज़िंदगी गम का सागर भी है उस पार जाना पड़ेगा जिसका जितना हो चल पर उसको सोगा मिलेगी ला ला ला ला, ला ला ला ला ला ला ला ला जिसका जितना हो यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी पूरे जीवन में घर न मिले तो काटो से दिल लगाना पड़ेगा जिंदगी प्यारे का गीत है डॉक्टर so <laughs> थैंक यू सो मच बहुत सुंदर गीत आपने प्रसिद्ध किया और सभी ने याद किया है आपको बहुत सुंदर वॉइस आपकी नाइस मैम लिख के भेजा है राजेश जी सूर्यवंशी जी मनन्धर जी सभी ने याद किया है शंबू ने भी याद किया है चलिए तो मित्रों आज के में आपने हमारे सभी दिग्गज कलाकारों को सुना और आशा करता हूं इनके जो भी रचनाएं आपने सुनी कहीं न कहीं आपके दिन में दस्तक ही होगी तो जो भी रचना अच्छी लगी हो उसे जरूर समझिए जानिए और कोई मैसेज आपको मिल जाता है जैसे ललित जी ने चार लाइनों में एक मैसेज दिया कि ये गम का अंधेरा मिट जाएगा फिर से एक नया प्रकाश आएगा बस उस उम्मीद पे हमारी जीवन नया जो है चल रही है और उस उम्मीद को बरकरार रखिए मजबूती से चलिए उसके साथ में क्योंकि समय ऐसा चल रहा है और उसके बीच में चंचल जी ने बहुत सुंदर रचनाएं हमें सुनाई दादी माँ के नुस्खों की बात बताई किस तरह से दादी माँ की नुस्खे में काम आती है तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हमारी परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है मोहब्बत की प्यार की और प्रेम कहानी उन्होंने बताई अच्छी तरह से की क्या है किस तरह से हम लोग प्रेम को आज देख रहे हैं और वो आंखों से बया होता है उन्होंने अपने कविता में सुंदर प्रस्तुत प्रस्तुत किया और और विक्रांत जी ने दो सुंदर गीत किए जो आप सभी को अच्छा लगा एक गजल और एक गजल कक्षा ती, में पढ़ती है उन्होंने हम लोग लेकिन अभी इजाजत नहीं देता हमें वक्त तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही वैसे कहते हैं सही वक्त पर पिया गया कड़वा घूट <laughs> सही वक्त पर पिया गया कड़वे गुड़ अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं इसलिए वक्त भले कड़वा हो इसको पी जाने से हमारा जीवन मीठा हो जाएगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार हमारे सभी कलाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं और ये चंद तालिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए फिर मिलेंगे